अब भले ही विक्रांत को पूरा केस समझ आ चुका था लेकिन फिर भी अभी उसे तारिक के यहाँ पहुंचने का मकसद समझ नहीं आ रहा था अगर तारिक को बेबे और अशोक चौधरी के मर्डर का बदला ही लेना था तो फिर उसके लिए उसे इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी वो चाहता तो पुलिस को गुरुजी के बारे में बता देता और आराम से उसके पकड़े जाने का इंतजार करता जाहिर है की पुलिस जब भी गुरु को अरेस्ट करती तो उसे फांसी के फंदे पर लटका ही देती तो फिर तारीख को यहाँ जंगल में अपने पूरे गैंग के साथ आकर पुलिस वालों से भिड़ने की क्या जरूरत है इसके पीछे कोई और बड़ा कारण तो नहीं है आखिर तारीख का ऐसा करने का मकसद क्या है तो खो। ने तो गुरुजी से कहा तुम्हारा धंधा तो बहुत बड़ा हो गया है ना महा्रे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है तू मैं इतने सालों से तुझे ढूंढ रहा हूँ लेकिन तेरा तो कभी कुछ पता ही नहीं चला <laughs> कमाल है ना महात्रे जिसको अपन पूरे इंडिया में ढूंढ रहा था सोचा नहीं था कि वो कभी इधर मुंबई में ही मिलेगा मतलब जहाँ से ये सारा गेम शुरू हुआ था वहीं पर ये खत्म भी होगा वैसे 20 साल बाद मुंबई वापस आकर देखते हुए तुमको चैन क्यों नहीं मिला तुम्हें इस गोल्डन पिलर और वहां के खजाने में ऐसा क्या खास दिखा की तुम फिर से वापस इसी शहर में चले आये आए। तुम्हें अयर ने कहा ढूंढा और उसने तुम्हें ये काम करने के लिए राजी कैसे किया जब तारीख ने सवाल किया तो वहां मौजूद उसके कुछ निकालने के ऊपर लगा। निशाना लगाकर खड़े हो गए हे क्या कर रहे रुको तारीख ने अभी गुरु जी को वार्निंग देते हुए कहा लेकिन गुरुजी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया वो चुप चाप अपनी जेब टटोलता रहा और फिर उसने जेब में से एक पीले रंग का गाय का स्किन बाहर निकाला और उसके साथ ही उसने एक छोटा सा पत्थर भी बाहर निकाला जब तारिक ने देखा कि वो ये सब निकाल रहा है तब जाकर वो नॉर्मल हुआ उसके आदमी भी अब नॉर्मल होकर खड़े हो गए गुरुजी ने वो दोनों चीजें निकालकर तारिक के आगे फेंक दिए। तारिक ने देखा जब कोई खतरे वाली बात नहीं है तब उसने भी आराम से झुककर उन दोनों चीजों को हाथ में उठा लिया तारक ने पहले ही गुरु के आदमी से इस स्किन और पत्थर के बारे में जानकारी ले ली थी को पहले से ही इसके बारे में पता था फिर भी जब उसने इन दोनों चीजों को अपने हाथ में लिया तो उसकी आंखें चमक उठी विक्रांत को पता था कि वो गाय की स्किन पुरातत्व विभाग के ओल्ड एक्सपर्ट्स को इसी जंगल में मौजूद गुफा के भीतर मिली लाश से मिला था और उस गाय के चमड़े पर शेख मोहम्मद ने खजाने के राज को लिखा था और वो पत्थर भी शेख मोहम्मद द्वारा ही छोड़ा गया था उस पत्थर पर भी खजाने का राज लिखा गया था हे, हे उन दोनों चीजों को हाथ में लेने के बाद तारिक जोर जोर से हंसने लगा कुछ देर तक यूं ही हंसते रहने के बाद उसने गुरुजी की तरफ देखते हुए कहा उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा भी दर्द समझ रहे हो गे देखो मैं तुम्हारा दर्द कम नहीं कर सकता लेकिन तुम मेरा दर्द जरूर कम कर सकते हो फिर तारिक ने महात्रे की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा देखो तुम तो समझ ही रहे हो मुझे क्या चाहिए तुमसे सबसे पहली बात तो तुम मुझे यह बताओ कि तुमने मेरे मालिक अशोक चौधरी को कहा दफन किया है उनके लिए काम करता था आज मैं जो कुछ भी हूँ सब उन्ही की बदौलत हूँ और दूसरी चीज मुझे तुम्हारा गोदाम कहाँ है ये भी जानना है तुम सब सामान चोरी करके कहा छुपाते हो तुमने उनका सारा खजाना लूटा था ना और उसी की बदौलत तुम आज यहाँ तक पहुंचे हो तो अब समय आ गया कि तुमने जो कुछ भी लूटा है वो सब वापस करो। वो भी ब्याज समेत। इतना बड़ा रिस्क लिया था इसके पीछे उसका मकसद गुरु जी की बनाई हुई संपत्ति को लूटना था वैसे तारीख के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी अभी भी मुंबई की फूल मंडी में उससे ज्यादा अमीर शायद ही कोई होगा लेकिन फिर भी वो अपने गुरु अशोक चौधरी की मौत का बदला लेने के साथ ही उनकी बनाई हुई संपत्ति पर भी अपना हक जताना चाहता था। सच में तारिक बहुत बड़ा कमीना था विक्रांत उसे समझ ही नहीं पाया था के शरीर में अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी उसके मुंह से अभी भी काफी खून बह रहा था उसने ट्रिक की तरफ देखते हुए कहा तो तुम्हे लगता है की अब तुम मेरा सारा सामान खुद लूट सकते हो <laughs> तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है मुझे जो करना है वो मैं कर लूंगा तारिक ने गुस्से भरी निगाहों से गुरुजी को तरेरते हुए कहा तारीख की निगाहें देखकर लग रहा था कि आज वो यहाँ काफी तबाही मचाने के मूड में वो गुरुजी के साथ यहाँ मौजूद अन्य लोगों की भी जान लेने में जरा सी भी देर नहीं लगाएगा विक्रांत को आगे आने वाला खतरा साफ नजर आ रहा था जिस एटीट्यूड से तारीख बात कर रहा था जिस तरह से उसके आदमी यहाँ हथियार ताने खड़े थे उसे देखकर तो यही लग रहा था कि ये लोग आज किसी को नहीं छोड़ने वाले है सबसे बड़ी बात तो यह है कि विक्रांत और नैना चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, इनका सामना किसी भी हालत में नहीं कर सकते थे तारिक के सभी आदमी हथियार से लैस थे और सब उसके एक आवाज का इंतजार कर रहे थे तारिक के इशारा करते ही ये लोग सभी को गोलियों से भून डालने के मूड में नजर आ रहे थे विक्रांत ने अपने टूल की लिस्ट को भी चेक किया लेकिन उसके पास इस वक्त ऐसा कोई भी टूल नहीं था जिसकी मदद से वो इन लोगों का पल भर भी सामना कर सके इस वजह से विक्रांत और ज्यादा चिंतित था ठीक यही हालत नैना की भी थी उसे भी आने वाले खतरे का अंदाजा हो चुका था उसे भी पता था कि वो किसी भी हालत में तारीख और उसके आदमियों का सामना नहीं कर सकती है डर के मारे नैना की सांस अटकी हुई थी